श्री श्रीघर्ग संहिता वृंदावन खंड तेईसवा अध्याय कंस और शखचूर युद्ध तथा मैत्री का द्वारा का वध, श्री वृत्तादी कहते हैं राजन तत्पश्चात श्री कृष्ण ब्रजांगना के साथ लोहजंग वन में गए जो वसंत की माधवी तथा अन्यन्ता बल्जरियों से व्याप्त था उस वन के सुगंध बिखेरने वाले सुंदर फूलों के हारों से श्रीहरि ने वहां समस्त गोपियों की भेणियाँ अलंकृत की भ्रमरो गुंजार से निनादित और सुगंधित वायु से बाधित यमुना तट पर अपनी प्रयसियों के साथ शाम सुंदर विचरने लगे विचरते विचरते राजेश्वर राजेश्वर श्री कृष्ण उस महापुण्य वन में जा पहुंचे जो करील पीलू तथा श्याम तमाल और ताल आदि सघन वृक्षों से व्याप्त था वहाँ राशेश्वरी श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ उनके मुख से अपना यशोगान सुनते हुए ने आरंभ किया। उस समय वे गाती हुई से हुई से घिरी देवराज इंद्र के समान सुशोभित हो रहे थे राजन वहां एक विचित्र घटना घटित हुई उसे तुम मेरे मुख से सुनो शंखचूर्ण नाम से प्रसिद्ध एक बलवान यक्ष था जो कुबेर का सेवक था इस भूतल पर उसके समान गधा युद्ध दूसरा कोई नहीं था एक दिन मेरे मुंह से उग्रसेन कुमार कंस के उत्कट बल की बात सुनकर वह प्रचंड पराक्रमी यक्षराज लाख भार लोहे की बनी हुई भारी गधा लेकर अपने निवास स्थान से मथुरा में आया उस मदोन मत वीर ने राजसभा में पहुंचकर वहां सिंहासन पर बैठे हुए कंस को प्रणाम किया और कहा राजन सुना है कि तुम त्रिभुवन विजय वीर हो इसलिए मुझे अपने साथ गधा युद्ध का अवसर दो यदि तुम विजय हुए तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा और यदि मैं विजयी हुआ तो तत्काल तुम्हें अपना दास बना लूंगा विदय राज तब तथास्तु कहकर एक विशाल गधा हाथ में ले कंस रंगभूम में शंखचूड़ के साथ युद्ध करने लगा उन दोनों में घोर गधा युद्ध प्रारंभ हो गया दोनों के परस्पर आघात प्रत्याघात से होने वाला चट चट शब्द प्रलय काल के मेघों की गर्जना और बिजली की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ता था उस रंगभूमि में दो मल्लों नाट्य मंडली के दो नटों विशाल अंग वाले दो गजराजों तथा दो उद्भट सिंहों के समान कंस और शंखचूर्ण परस्पर जूझ रहे थे राजन एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से जूझते हुए उन दोनों वीरों की गिलाएं आग की चिंगारियां बरसाती हुई परस्पर टकराकर चूर चूर हो गई कंस ने अत्यंत कोप से भरे हुए यक्ष को मुक्के से मारा तब शंखचूर्ण ने भी कंस पर मुक्के से प्रहार किया इस तरह मुक्का मुक्की करते हुए उन दोनों को सत्ताईस दिन बीत गए दोनों में से किसी का बल क्षीण नहीं हुआ दोनों ही एक दूसरे के पराक्रम से चकित थे तदनंतर दैत्यराज महाबली कंस ने शंखचूर्ण को सहस्ता पकड़कर बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया वह सौ योजन ऊपर चला गया शंखचूर्ण आकाश से जब वेगपूर्वक नीचे गिरा तो उसके मन में किंचित व्याकुलता आ गई तथापि उसने भी कंस को पकड़कर आकाश में दस हजार योजन ऊँचे फेंक दिया कंस भी आकाश से गिरने पर मनी मन कुछ व्याकुल हो उठा फिर उसने यक्ष को पकड़कर सहसा पृथ्वी पर दे मारा फिर शंखचूर्ण भी कंस को पकड़कर भूमि पर पटक दिया इस प्रकार घोर युद्ध चलते रहने के कारण भूमंडल काँपने लगा इसी बीच में सर्वज्ञ मुनिवर साक्षात गर्गाचार्य वहां आ गए दोनों ने रंगभूम में उन्हें देखकर प्रणाम किया तब गर्ग ने वाणी में कंस से कहा श्री गर्ग बोले राजेंद्र युद्ध न करो इस युद्ध से कोई फल मिलने वाला नहीं है यह महाबली शंक तुम्हारे समान ही वीर है तुम्हारे मुक्के की मार खाकर गजराज एरावत ने धरती पर घुटने टेक दिए थे और उसे अत्यंत मुरछा आ गई थी और भी बहुत से दैत्य तुम्हारे मुक्के की मार खाकर मृत्यु के घ्रास बन गए हैं धराशायी नहीं हो सका इसमें संदेह नहीं कि यह तुम्हारे लिए अजय है इसका कारण सुनो वे परिपूर्णतम परमात्मा जैसे तुम्हारा वध करने वाले हैं उसी तरह भगवान शिव के वर से बलशाली हुए इस शंखचूर्ण को भी मारेंगे अतः यधुनंदन तुम्हें शंखचूर्ण पर प्रेम करना चाहिए यक्षरा तुम्हें भी अवश्य ही कंस पर प्रेम भाव रखना चाहिए श्री नारद जी कहते हैं राजन गर्गाचार्य जी के योग कहने पर शंखचूर्ण तथा कंस दोनों परस्पर मिले और एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करने लगे तदनंतर कंस से बिदा ले शंखचूर्ण अपने घर को जाने लगा रात्रि के समय मार्ग में उसे मंडल मिला वहां ताल स्वर से युक्त मनोहर गान उसके कान में पड़ा फिर उसने रास में श्री राशेश्वरी के साथ राशेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन किया उनकी बाईभुजा श्री राधा के स्कंधे पर सुशोभित थी वे स्वेक्षानुसार अपने दाहिने पैर को टेढ़ा किए खड़े थे हाथ में वंशी लिए मुख से सुंदर मंदहास की छटा छिटका रहे थे उनके भू मंडल पर राशि कामदेव मोहित थे ब्रज सुंदरियों के युद्धपति ब्रजेश्वर श्री कृष्ण कोट कोटि छत्र छवरों से सुशोभित थे सुशेभित थे उन्हें अत्यंत कोमल शिशु जानकर शंखचूर्ण ने गोपियों को हर ले जाने का विचार किया बहुलास्व ने पूछा विप्रवर आप भूत और भविष्य सब जानते हैं अतः बताइए राष्ट्रमंडल में शंखचूर्ण के आने पर क्या हुआ नारद जी ने कहा राजन शंखचूड़ का मुंह था बाघ के समान और शरीर का रंग था एकदम काला कलूटा वह दस ताड़ के बराबर ऊंचा था और जीभ लपलपा कर जबड़े चाटता हुआ बड़ा भयंकर जान पड़ता था उसे देखकर कर गोपांगनाएं भय से थर्रा उठी और चारों ओर भागने लगी इससे महान कोलाहल होने लगा इस प्रकार शंख चूण के आते ही मंडल में हाहाकार बच गया वह काम पीड़ित दुष्ट यक्षराज सत चंद्रम चंद्रानना नाम वाली गोप सुंदरी को पकड़कर बिना किसी भय और आशंका के उत्तर दिशा की ओर दौड़ चला सच्चंद्राना भय से व्याकुल हो कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई रोने लगी यह देख श्री कृष्ण अत्यंत कुपित हो शाल का वृक्ष हाथ में लिए उसके पीछे दौड़े काल के समान श्री कृष्ण को पीछा करते देख यक्ष उस गोपी को छोड़कर भय से विभल हो प्रखच भाग कर जहां जहां गया वहां वहां श्री कृष्ण भी शाल वृक्ष हाथ में लिए अत्यंत रोषपूर्वक गए राजन हिमालय की घाटी में पहुंचकर उस यक्षराज ने भी एक शाल उखाड़ लिया और उनके सामने विशेषतः युद्ध की इच्छा से वह खड़ा हो गया भगवान ने अपने बाहुबल से शंखचूर्ण पर उस वृक्ष को धे मारा उसके आघात से शंखचूर्ण आधी के उखाड़े हुए पेड़ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा शंखचूर्ण ने फिर उठकर भगवान श्री कृष्ण को मुक्के से मारा मारकर वह दुष्टयक्ष संपूर्ण दिशाओं को निरादित करता हुआ सहसा गरजने लगा तब श्रीहरि ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और भुजाओं के बल से घुमाकर उसी तरह पृथ्वी पर पटक दिया जैसे वायु को उखाड़े हुए कमल को फेंक देती है शंखचूर्ण ने भी श्री कृष्ण को पकड़ कर धरती पर दे मारा जब इस प्रकार युद्ध चलने लगा तब सारा भूमंडल कांप उठा तब माधव श्रीकृष्ण ने मुक्के की मार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसकी चूड़ा मड़ी ले ली ठीक उसी तरह जैसे कोई पुण्यात्मा पुरुष कहीं से निधि प्राप्त कर लेता है नरेश्वर शंख शंखचूड़ के शरीर से एक विशाल ज्योति निकली और दिंगमंडल को प्रकाशित करती हुई ब्रज में श्री कृष्ण सखा श्री रामा के भीतर विलीन हो गई इस प्रकार शंख शंखचूड़ का वध करके भगवान मसूदन हाथ में मड़ी लिए फिर शीघ्र ही राजमंडल में आ गए दिन वत्सल श्रीहरि ने वह मणि शतचंद्रानना को दे दी और पुनः समस्त गोपांगनाओं के साथ रास आरंभ किया इस प्रकार श्रीगर्ग सहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत रास क्रीड़ा के प्रतंग में शंखचूड़ का वध नामक तेईसवां अध्याय पूरा हुआ